मा त्रिदर्शन माँ शारदा की साधनाएँ श्री रामकृष्ण मां श्री शारदा देवी तथा स्वामी विवेकानंद यह त्रिमूर्ति एक ही मानवादर्श एक ही भावधारा के तीन पक्ष हैं तीनों के जीवन तथा उपदेशों में समानता भी है और भिन्नता भी लेकिन यह भिन्नता परस्पर परिपूरक है विरोधी नहीं अगर श्री रामकृष्ण आदर्श हैं तो स्वामी जी उस आदर्श के उद्घोषक श्री रामकृष्ण वेद हैं और स्वामी जी उनके भाष्य और माँ शारदा का जीवन व उद्देश्य उसी आदर्श का दैनंदिन जीवन में जीवन के निम्न से निम्नतर स्तर पर रूपायन क्या व्यवहारिक प्रदर्शन है श्री रामकृष्ण का सारा जीवन भगवदोन्माद में बीता था वे निरंतर भाव समाधि में डूबे रहते थे लेकिन मां शारदा को संसार में रहना दैनंदिन जीवन की छोटी बड़ी सभी समस्याओं से जूझना पड़ा था जैसा जीवन मां शारदा ने जिया वैसा श्री कृष्ण के लिए जीना लगभग असंभव था साधना के विषय में श्री कृष्ण, मां शारदा और स्वामी जी के जीवन में पार्थक्य दिखाई देता है श्री कृष्ण की साधनावस्था एवं सिद्धावस्था के बीच की रेखा अत्यंत स्पष्ट है जिन बारह वर्षों तक श्री रामकृष्ण ने विभिन्न साधनाएं की तब वे साधक थे भले ही इस काल में भी उन्होंने गुरु भाव से कुछ लोगों की सहायता की हो लेकिन वास्तविक धर्म प्रचार एवं गुरु भाव में प्रतिष्ठित हो मुमुक्षु साधकों का आध्यात्मिक जागरण और मार्गदर्शन उन्होंने षोडशी पूजा के बाद तथा माँ जगदम्बा के भावमुख में अवस्थान करने का आदेश प्राप्त करने के बाद ही किया था इसके अतिरिक्त श्री रामकृष्ण ने विभिन्न साधन पद्धतियों का अनुष्ठान एक के बाद एक क्रम पूर्वक किया था एक साथ नहीं तंत्र साधना में सिद्धि प्राप्त करने के बाद ही उन्होंने दूसरी साधना का अनुष्ठान किया था स्वामी विवेकानंद के साधन काल एवं सिद्धावस्था में प्रतिष्ठित हो धर्म प्रचार के कार्य के बीच की रेखा श्री रामकृष्ण की तरह बहुत स्पष्ट न होते हुए भी दिखाई अवश्य देती है श्री रामकृष्ण की नश्वर लीला संवरण के बाद जब स्वामी जी परिव्राजक के रूप में भारत भ्रमण को निकले तब भी उनके मन में हिमालय की कि किसी गुफा में बैठकर कर ध्यान मग्न होने की वासना विद्यमान थी गाजीपुर में पौहारी बाबा से वे हठ योग आदि सीखना चाहते थे लेकिन अपूर्णता का यह बोध धीरे धीरे कम होता गया और यह कहना गलत नहीं होगा कि कन्याकुमारी में स्वामी जी का साधक से सिद्ध में जिज्ञासु से आचार्य में रूपांतरण पूर्ण हो गया था जहाँ तक साधन पद्धति का प्रश्न है स्वामी जी ने श्री रामकृष्ण की तरह तंत्र वैष्णव धर्म आदि की साधनाएं नहीं की श्री रामकृष्ण ने उन्हें अद्वैत वेदांत का उत्तम अधिकारी जानकर उनसे वेदांत की साधना करवाई ध्यान सिद्ध तो स्वामी जी थे ही इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण ने उन्हें राम मंत्र में भी दीक्षित किया था मां शारदा के जीवन में साधक और सिद्धावस्था का विभाजन करना अत्यंत कठिन है मां का समग्र जीवन सेवा और साधना के एक निर्वच्छिन्न प्रवाह के रूप में व्यतीत हुआ था श्री रामकृष्ण के जीवन काल में वे उनकी तथा उनके भक्तों की सेवा में रत रहें और उनके तिरोधान के बाद भी अपनी असंख्य संतानों की सेवा में रत रहें दक्षिणेश्वर में श्री राम कृष्ण के मार्गदर्शन में उन्होंने साधना की थी और उनके तिरोधान के बाद भी पंच का अनुष्ठान किया था मोटे तौर पर श्री कृष्ण की महासमाधि के बाद तीर्थ यात्रा पर गमन तथा वृंदावन में स्वामी योगानंद को मंत्र दीक्षा के पूर्व तक का काल मां शारदा का साधना काल माना जा सकता है इसी काल में श्री कृष्ण के बार बार दर्शनों को प्राप्त कर उनकी अपूर्णता अतृप्ति का भाव पूरी तरह दूर हुआ था मां शारदा ने किस साधना पद्धति का अनुष्ठान किया यह तो और भी अस्पष्ट है वे नियमित जब ध्यान करती थी लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि श्री रामकृष्ण की सेवा ही उनकी प्रधान साधना थी माँ शारदा की साधना के विषय में उपलब्ध तथ्य भी अत्यंत अल्प है लेकिन यदि हम श्री राम कृष्ण माँ शारदा और स्वामी जी के अपने अपने विशिष्ट जीवनोद्देश्य को ध्यान में रखें तो यह बात हमें खटकेगी नहीं श्री रामकृष्ण के जीवन का महान उद्देश्य था सभी धर्मों एवं साधन पद्धतियों की सत्यता को प्रायोगिक रूप से सिद्ध करना इसलिए उन्होंने प्रत्येक प्रचलित साधना प्रणाली को एक एक करके लिया और बिना किसी अन्य पद्धति के मिश्रण के केवल उसी की सहायता से लक्ष्य तक पहुँचे स्वामी जी के जीवन का महत उद्देश्य था श्री रामकृष्ण के अभूतपूर्व जीवन की व्याख्या करना उनके द्वारा उद्घाटित आध्यात्मिक सत्यों को युक्ति युक्त तरीके से सुनियोजित ढंग से विश्लेषण सहित प्रस्तुत करना जिससे आधुनिक मानव उसे समझ सके श्री रामकृष्ण की साधनाओं को ही स्वामी जी ने चार योगों के रूप में विभाजित करके धर्म जगत के समक्ष एक नई युगोपयोगी योजना साधना की नई रूपरेखा प्रदान की और मां शारदा का महान कार्य था इन चारों योगों को दैनंदिन सांसारिक जीवन में व्यवहार में परिणित करके दिखाना अतः यदि मां ने तंत्र वेदांतादि की पृथक पृथक साधना न भी की हो तो भी कुछ बनता बिगड़ता नहीं वह कार्य तो श्री कृष्ण कर ही गए हैं और तंत्र वेदांतादि के साधकों के लिए प्रमाण और आदर्श दोनों ही प्रस्तुत कर गए हैं माँ के जीवन का उनकी साधनाओं का व्यावहारिक महत्व इससे कहीं अधिक तथा उन असंख्य निरनारियों के लिए है जो सामान्य सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए साधना करना चाहते हैं हम चाहे तो भी श्री राम कृष्ण का सा जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे हम में से अधिकांश स्वामी जी की तरह धर्म प्रचार विश्व का भ्रमण नहीं कर सकते हम लोगों के सामान्य जीवन के निकटतम तो माँ शारदा का जीवन ही आता है अतः उनकी साधनाओं का अध्ययन हमारे लिए कहीं अधिक उपयोगी सिद्ध होगा प्रत्येक साधक कर्म भक्ति ज्ञान तथा राजयोग में से किसी एक का अनुष्ठान कर चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है लेकिन स्वामी विवेकानंद इन चारों योगों के समन्वय के पक्ष में थे स्वयं श्री रामकृष्ण में इन चारों योगों का पूर्ण एवं समन्वित विकास हुआ था अगर हम माँ शारदा की साधनाओं का गहराई से अवलोकन करने का प्रयत्न करें तो पाएंगे कि उन्होंने इन चारों योगों के विभिन्न अंगों का न्यूनाधिक मात्रा में अनुष्ठान किया था यही नहीं उनके जीवन में इन चारों योगों की सिद्धावस्था भी दिखाई देती है एक बात और है विभिन्न योगों के अंगों का पुस्तकों में लिखित वर्णन पढ़ना एक बात है और अपने जीवन में अभ्यास करना दूसरी बात है दैनंदिन जीवन यापन करते हुए यम नियमों का पालन कैसे करना चाहिए यह किसी महापुरुष के जीवन से ही समझा जा सकता है यमादि के ग्रंथों में लिखित वर्णन से नहीं मां शारदा की साधनाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन हमें इसका स्पष्ट इस चित्र प्रदान करेगा उससे हम विभिन्न योगांगों के गौड़ एवं मुख्य अंगों को समझने में भी समर्थ होंगे श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग के महान रचयिता स्वामी शारदानंद जी से एक बार माँ शारदा की विस्तृत जीवनी लिखने का आग्रह किया गया था वस्तुतः उनसे श्रेष्ठ माँ का जीवनीकार और कोई हो भी नहीं सकता था लेकिन स्वामी शारदानंद जी ने इस कार्य में अपनी अमर्थता प्रकट की थी यह कहना कठिन है कि शारदानंद जी माँ की साधनाओं का वर्णन करने में कौन सी पद्धति अपनाते जहां तक हमारा प्रश्न है मां की साधनाओं का योग चातुष्चय के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन अधिक उपयोगी होगा प्रत्येक योग के तीन भाग किए जा सकते हैं प्रारंभिक तैयारी मुख्य साधना और सिद्धावस्था मां शारदा की साधनाओं को भी इन तीन भागों में विभक्त कर अध्ययन करने का प्रयत्न किया जाएगा